दृष्टि के तीन दिन हेलन केलर एक अनोखी महिला थी जो बचपन से देख सुन व बोल नहीं सकती थी उसने छू कर ही दुनिया को महसूस करना सीखा बड़ी मेहनत से उसे जाना व समझा अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी यहां है उनके लेख से कुछ अंश मैं कई बार सोचती हूं कि अगर हर मनुष्य अपने मनुष्य अपने जीवन में कुछ दिनों के लिए देखने व सुनने की क्षमता खो बैठे तो यह एक बरदान होगा अंधकार में उसे दृष्टि का महत्व समझ आ जाएगा खामोशी उसे ध्वनि के आनंद का एहसास दिलाएगी कभी-कभी मैंने अपने मित्रों से जानना चाहा कि वे वास्तव में क्या देखते हैं हाल ही में मेरी एक सहेली वन में एक लंबी सैर करके लौटी मैंने उससे पूछा कि उन्होंने क्या देखा उसने जवाब दिया कुछ विशेष नहीं मैंने सोचा यह कैसे मुमकिन है यह घंटा सैर करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो याद रखने योग्य हो मैं देख नहीं सकती पर केवल छू ही सैकड़ों दिलचस्प चीजें ढूंढ लेती हूँ जिनमें मुझे दिलचस्पी है मैं पत्ते की नाजुक बनावट का एहसास करती हूँ कुछ पेड़ों की बुलायम छाल को सहलाती हूँ कुछ पेड़ों की खुरदरी छाल को भी महसूस करती हूँ वसंत ऋतु में मैं बड़ी आशा के साथ पेड़ों की शाखाओं को छूकर देखती हूं कि उनमें कलियां आ गई हैं या नहीं अगर मैं खुशकिस्मत हूं, खुश खुशकिस्मत हूं, तो मैं कभी कभी जब मैं अपना हाथ एक छोटे से पेड़ पर रखती हूं, तब मुझे एक चिड़िया के गीत की धड़कन का एहसास होता है किसी किसी समय इन सब चीजों को देखने की इच्छा से मेरा मन रो पड़ता है अगर मुझे सिर्फ छू एहसास करने से इतनी खुशी मिलती है तो देखने से मुझे और कितनी सुंदरता का एहसास होगा मुझे सिर्फ तीन दिनों के लिए दृष्टि मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूंगी इसकी मैंने कल्पना की हुई है पहले दिन मैं उन लोगों को मिलना चाहूंगी जिनकी उदारता व मित्र, मित्रता ने मेरा जीवन जीने योग्य बना दिया है मैं नहीं जानती कि अपनी आंखों से मित्र के हृदय के अंदर झांकना क्या होता है मैं सिर्फ अपनी उंगलियाँ फेर उनके चेहरे की बनावट देख सकती हूँ मैं उनकी खुशी दुख और अन्य भावनाओं को भी छूकर महसूस कर सकती हूँ उसके बाद मैं उन किताबों को देखना चाहूंगी जो मुझे पढ़कर सुनाई गई है उन्ही किताबों ने मुझे मनुष्य के जीवन की गहराइयों के बारे में बताया फिर मैं अपने वफादार कुत्तों की आंखों में झांक कर देखना चाहूंगी दोपहर को मैं एक लंबी शहर पर जाऊंगी और प्रकृति की सुंदरता में मुक्त हो जाऊंगी रंगों से सजे सूर्योदय की प्रतीक्षा करूंगी मुझे लगता है कि मैं उस रात को सो नहीं पाऊंगी दूसरे दिन मैं सुबह सुबह उठूंगी और रात को दिन में बदलने की बदलने का करिश्मा देखूंगी गहरी नींद में डूबी हुई धरती को सूर्य की किरणों से जगते हुए देखकर चकित हो जाऊंगी इस दिन को मैं विश्व के भूत वर्तमान के बारे में जानने में बिताना चाहूंगी मैं मनुष्य की प्रगति की यात्रा भी देखना चाहूंगी इसलिए मुझे संग्रहालय जाना चाहिए मेरा अगला पड़ाव कला का संग्रहालय होगा वहां रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने हाथों के द्वारा मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ जिन जिन चीजों को मैं छूकर जानती हूँ अब मैं उन्हीं आंखों से देखूंगी इस दिन में मनुष्य की कला द्वारा उसकी अंतरात्मा के अंदर झाँक कर देखूंगी चित्रकारी की शानदार दुनिया मेरे लिए खुल जाएगी दूसरे दिन शाम को मैं सिनेमा या नाटक देखना चाहूंगी मैं नृत्य की सुंदरता या नर्तकी की कोमलता के बारे में कम जानती हूँ पर फर्श की कंपन से लय ताल का आनंद महसूस कर सकती हूँ मुझे सिर्फ तीन दिनों के लिए दृष्टि मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूंगी इसकी मैंने कल्पना की हुई है तीसरा दिन मैं दुनिया के आम लोगों के बीच बिताना चाहती हूँ जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं मैं शहर के एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाले कोने में खड़े होकर लोगों को देखती रहूंगी और उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में समझने की कोशिश करूंगी चेहरों पर मुस्कराहट देखूंगी तो मुझे खुशी होगी दृढ़ निश्चय देखूंगी तो मुझे गर्व होगा दर्द देखूंगी तो करुणा महसूस होगी मैं शहर में गरीबों की बस्ती कारखाने खुला मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं इन सब की सैर करूंगी मैं सुख व दुख दोनों ही अनुभवों को देखने के लिए अपनी आंखों को खुली रखूंगी ताकि मैं समझ सकूँ की लोग किस तरह काम करते हैं और जीवन जीते हैं मैं जानती हूँ कि केवल तीन दिनों में जो जो मैं देखना चाहती हूँ वो सब नहीं देख पाऊंगी फिर से जब अंधेरा छा जाएगा तभी मुझे एहसास होगा कि कितना कुछ देखना बाकी रह गया है मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आपको एहसास होगा कि आप आगे नहीं देख पाएंगे तो अपनी आंखों का प्रयोग ऐसे करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया सब कुछ जो आप देखेंगे वह आपको प्यारा लगेगा अपनी नजर के सामने आई हर चीज़ पर गौर करेंगे उन्हें अपनी आँखों में बसा लेंगे तब आप सचमुच देखेंगे सुंदरता से भरी एक नई दुनिया आपके सामने खुल जाएगी मैं तो देख नहीं सकती लेकिन जो देख सकते हैं उन्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ अपनी आंखों का प्रयोग ऐसे करें जैसे कि आप कल ही अंधे हो जाएंगे यही तरीका दूसरी इंद्रियों के लिए भी लागू हो सकता है सुरीली आवाजें चिड़ियों के गीत संगीतकारों की धुनें इन सबको ऐसे सुनें जैसे कि आप कल बहरे हो जाएंगे हर वस्तु को ऐसे छूए जैसे कि कल आपकी छूने की शक्ति खत्म हो जाएगी फूलों के सुगंध को सूंघे जैसे कि आप कल किसी चीज को सूंघ नहीं सकेंगे भोजन का हर एक और खुशी से खाएं जैसे कि कल उसका स्वाद न ले सकेंगे सभी इंद्रियों का पूरा प्रयोग करें पर मुझे यकीन है कि सभी इंद्रियों में से दृष्टि ही सबसे सुखद होगी